चेन्नई फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल हर्षित ने उत्तेजित होते हुए कहा ये निरूपा ना सिर्फ दया करके साथ ही इस स्कूल में पढ़ती थी बल्कि वो दया करके ही शहर की रहने वाली भी थी दोनों मुंबई से हैं ओह अब समझ में आया समंता ने काफी सरप्राइज होते हुए कहा इसका मतलब दयाकर ने ये सब निरूपा के लिए किया है अच्छा बहादुर फिर निरूपा का आगे क्या हुआ वो छोड़कर चली गयी बहादुर ने जवाब दिया मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हमारी ज्यादा बात ही नहीं होती थी अरे मुझे पता है शायद उसने एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी हर्षित ने स्क्रीन पर दिख रहे न्यूज आर्टिकल को जोर जोर से पढ़ते हुए कहा साल 2014 में निरूपा को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और उस वक्त वो किसी बिल्डिंग से गिरी थी ऐसा कुछ बताया गया था और ये ठीक वही टाइम था जब उसे फिल्म से बाहर किया गया था समन्ता ने कहा ओ oh गॉड सच में उसकी मौत तो नहीं हो गई थी अनुष्का ने चौकते हुए सवाल किया कुछ नहीं कह सकते लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है लेकिन हाँ ये मेरे पास उसका मेडिकल रिकॉर्ड जरूर है हर्षित ने दोबारा से ही कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा हम्म, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अनुसार वो तकरीबन एक महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रही और फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया इस हिसाब से देखें तो उसे ज्यादा सीरियस चोट नहीं लगी रही होगी एक मिनट मुझे देखने दो शायद अनुष्का की नजर किसी खास इन्फॉर्मेशन पर पड़ गई थी ऐसे में उसने हर्षित के हाथ से माउस लेकर खुद कुछ सर्च करने लगी कुछ ही देर बाद उसने वहां लोगों को दे मतलब की निरूभा को सफलोस्फोरिन था इस बीमारी का नाम सुनकर बाकी के लोग हैरत भरी निगाहों से अनुष्का की तरफ देखने लगे हर्षद को बिल्कुल शॉक्टर रह गया था तो मर्डर ने सिफिम का फार्मूला इसीलिए डायरेक्टर रविचंद्रन के गर्दन पर लिखकर छोड़ा हुआ था इसका मतलब ये हो सकता है की रविचंद्रन ने शायद सिफ्यूरो की मदद से निरूपा के साथ कुछ गलत किया था निरूपा को इस फिल्म में काम इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उसके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स पड़े हुए थे और ये पिम्पल्स इसलिए उसके चेहरे पर थे क्यूँकी निरूपा को अलर्जी थी समन्ता ने कहा अनुष्का ने सहमति जताते हुए कहा हो सकता है कि डायरेक्टर रविचंद्रन ने निरूपा के मेकअप प्रोडक्ट में एक्सिम पाउडर मिला दिया रहा होगा जिस वजह से निरूपा के चेहरे में सूजन आनी शुरू हो गई और उसके चेहरे पर एलर्जी के कारण पिंपल्स आने शुरू हो गए हों और फिर बाद में इस वजह से निरूपा को ये फिल्म छोड़नी पड़ गई हो और फिर बाद में फिल्म के प्रोडक्शन हाउस वालों ने किसी दूसरी एक्ट्रेस को साइन कर लिया फिर बहादुर ने अपनी आँखें बड़ी करते हुए कहा अगर ऐसा था तो इस बात में कोई शक नहीं है के निूपा इस बात से काफी गुस्से में रही होगी बहादुर तुम इतने दिन से इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तुम्हें पता नहीं है फिर क्या हुआ था ये सिर्फ हाथ से फिल्म निकलने की बात नहीं थी समा ने इशारों इशारों में बड़ी दुख वाली बात ज़ाहिर कर दी थी उसने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा दो पाँच पाँच के बारे में सोचो अगर दो का मतलब दो लाख ऐसी है यानी की दो करोड़ पचपन लाख तो जो इस फिल्म के लिए मिले स्पॉन्सरशिप फंड है तो फिर ये सोचो कि ये स्पॉन्सरशिप आई कहाँ से? आखिर कैसे एक दो कौड़ी के डायरेक्टर ने घटिया स्क्रिप्ट सुना के इतने पैसे फिल्म के फंड के नाम और हासिल कर लिए थे समन्ता ने कहा अब जाकर हर्षित अच्छे तरीके से समझ चुका था कि समन्ता क्या कहने की कोशिश कर रही है 255 डायरेक्टर रविचंद्रन के मोबाइल स्क्रीन आरोप लिखा हुआ था अब तुम खुद समझ सकते हो रविचंद्रन ने दो लाख यानी के दो करोड़ पचपन लाख रूपए की फंडिंग हासिल करने के लिए एक तरह से निरूपा का इस्तेमाल किया था एक्चुअली क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें बहुत कॉमन है समन्ता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हो सकता है कि निरूपा ने स्पॉन्सर कंपनी के मैनेजर या मालिक के साथ रात बिताकर फिल्म के लिए फंड का इंतजाम किया हो लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो हर्षित नग उससे भरे लहजे में अपनी भुआए टेडी करते हुए कहा लेकिन समन्ता ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया बल्कि आगे की कहानी बताते हुए कहने लगी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर वाकई में ऐसा हुआ था और निरूपा ने कंपनी के मैनेजर के साथ फिजिकल रेशन बनाकर फिल्म के लिए फंड का इंतजाम किया था और फिर उसके बाद भी उसे फिल्म से बाहर कर दिया गया फिर तो निरूपा के साथ बहुत गलत हुआ अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो फिर मैं उसकी जान ले लूँ हर्षित ने कुछ सोचते हुए कहा लेकिन अगर ऐसा तब हुआ तो निरुपा ने उन लोगों ऐसी लड़ने के लिए कानून का सहारा क्यों नहीं लिया क्यूँ बच्चों जैसी बातें कर रहे हो समन्ता ने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा क्या बोलती वो कोर्ट में जाके यही की मैं फिल्म के लिए फंड का इंतजाम करने के लिए कंपनी के मैनेजर के साथ सोई थी और फिर डायरेक्टर ने मुझे फिल्म ऐसी बाहर कर दिया नॉन सेंस हर्षित को तुरंत अंदाजा हो गया की उसने सेंसलेस बात कही है अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज बता रही हूँ समंता ने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ इशारा करते कातिल ने के हुए कहा कामरामैन के रिकॉर्ड किए हुए वीडियोज को भी एविडेंस के तौर पर छोड़ा था इससे वो क्या बताना चाहता है क्या सभी हैरत भरी नजरों ऐसी समन्ता की तरफ देखने लगे देखो ये जो डायरेक्टर था रविचंद्रन इसके कैमरा मैन अनिकेत से बहुत अच्छी दोस्ती थी तो मुझे ऐसा लग रहा है की कैमरामैन भी इस साजिश में डायरेक्टर के साथ था और उसने चुपके से निरूपा का हिडन एम एम एस तैयार किया था ताकि उसे बाद में वो वीडियो दिखाकर चुप कराया जा सके ऐसी सिचुएशन में रूपा के पास चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा रहा होगा हाँ हो सकता है ये सुनकर तो हर्षित का मुंह खुला का खुला रह गया सच में ये साले पूरा क्रिमिनल गैंग चला रहे थे इस वक्त वहाँ मौजूद सभी लोगो के मन में यही ख्याल चल रहा था इन लोगों के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ ऐसे में लोगो को इसी तरह ऐसी मारना चाहिए लेकिन एक पुलिस वाले के तौर पर इनके जुबान पर इस तरह के लफ्ज शोभा नहीं देते इस वजह से किसी ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला फिर अनुष्का ने सवाल किया इसका मतलब दयाकर रेडी ने इन लोगों का मर्डर बदला लेने की नीयत से किया है वो निरूपा के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता था मतलब के दयाकर और निरूपा रिलेशनशिप में थे यह हो सकता है की अभी भी वो रिलेशनशिप में हो अब इस बारे में पता करने के लिए हमें उनके दोस्तों और करीबियों ऐसी मिलना पड़ेगा ऐसे में यहां बैठे बैठे कैसे पता चलेगा अर्चित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखो विक्रांत ने अचानक से उन लोगों को याद कराते हुए कहा ये सब बस एक अनुमान ही है क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो कि ये साबित कर सके कि इस बात में सच्चाई है दूसरी चीज ये भी हो सकती है की कतिल ने हमें अच्छी तरह ऐसी भरमाने की कोशिश की हो हाँ हो सकता है हर्षित ने भी बीच में बोलते हुए कहा अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता चल सका कि बाकी के विक्टिम किस तरह से निरूपा से कनेक्टेड है और पता नहीं उन लोगों का निरूपा से कोई कनेक्शन है भी या नहीं मतलब कौशिक की बॉडी पर दलाल शब्द लिखा था उसका क्या मतलब हो सकता है